प्रश्नोत्तर दीप माला ज्ञान चर्चा जिज्ञासा यह जीव यदि ब्रह्म है तो स्वयं को जानता क्यों नहीं स्वयं को जानने के लिए किसी अन्य की क्यों आवश्यकता है समाधान यह जीव ब्रह्म ही है यदि वह स्वयं ब्रह्म नहीं होता तो कभी किसी को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता था इसलिए कि ब्रह्म किसी का विषय तो बन नहीं सकता हमारे पास जितने साधन हैं उनका विषय ब्रह्म नहीं बन सकता है परंतु ऐसा देखा गया है कि महापुरुषों को ब्रह्म ज्ञान हुआ है सभी को इसका ज्ञान न होने में कारण यह है कि इसके साथ दूसरा मिश्रित हो गया है शुद्धमय के साथ शरीर आ गया इसी को कहा है अज्ञाने नावृतम ज्ञानम ज्ञान तो है ही केवल आवृत हुआ है कैसे आवृत्त हुआ है तब कहा धूमे नावृयते वन्नीर यथादर्शो मरेण च यथोल्वे नावृतो तथा तेनेदमावृतम आवृतम ज्ञान में गीता इस प्रकार जो आवरण हुआ है इसी को हटाने का काम वेदांत करता है कोई ज्ञान कराने का काम वेदांत नहीं करता जिज्ञासा साधन चतुष्टय में वैराग्य को रखा है और फिर सठ संपत्ति में उपरति को रख दिया वैराग्य और उपरति में क्या अंतर है समाधान दोनों में कुछ अंतर है वैराग्य विवेक से उत्पन्न होता है विवेक द्वारा बहुत समय तक विचार करने पर वैराग्य उत्पन्न होता है और वह दृढ़ होता है उपरति में ऐसा नहीं होता किसी घटना के द्वारा किसी स्थान से मन झट से हट जाता है तब व्यक्ति उसमें उपराम हो जाता है उदासीन हो जाता है यही उप्रति है वैराग्य प्रारंभ में द्वेषज हो जाता है पर विचार करते करते वह विवेकज हो जाता है अब उस वस्तु के प्रति द्वेष नहीं रहता उपेक्षा रहती है पर प्रारंभ में लक्ष्य के प्रति राग और अलक्ष्य के प्रति द्वेष होता है तभी वैराग्य पुष्ट होता है उपरति भी द्वेषज ही होती है लेकिन कभी कभी निमित्त हटने से शांत भी हो जाती है जिज्ञासा ज्ञान होने के समय जो अनुभव हुआ उसके विषय में जनक जी ने कहा एक ऐसा प्रकाश दिखाई दिया जिसके तेज से बारह सूर्यों के तेज की तुलना नहीं हो सकती उनको प्रकाश दिखाई दिया इससे तो दृष्टा दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी सिद्ध हो रही है जबकि अन्य शास्त्रों में ज्ञान काल में त्रिपुटि का अभाव कहा है दूसरी शंका यह होती है कि उस प्रकाश का रंग कैसा था समाधान जनक जी ने उस चैतन्य प्रकाश के विषय में कहा जिसके बिना सूर्य प्रकाशित नहीं हो सकता अर्थात वह सूर्य के प्रकाश का भी कारण है जैसे विद्युत के द्वारा अनंत बल्ब प्रकाशित हो रहे हैं सभी का केंद्र विद्युत है कितना बड़ा प्रकाश होगा विद्युत में पर आपसे कोई पूछे कि उस प्रकाश का रंग कैसा होता है तो आप नहीं बता सकते आप घोर अंधकार में बैठे हैं आंखें भी बंद कर रखी है उसी समय आपके मन में एक संकल्प हुआ आपने उसको जान लिया वह किस प्रकाश से जाना उसे चैतन्य प्रकाश की ही महिमा मानना चाहिए कितना बड़ा, बड़ा होगा वह प्रकाश संसार के संपूर्ण प्रकाश मिलकर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि वह सब का कारण है जनक जी के कहने का तात्पर्य इतना मात्र है किसी प्रकाश का रंग सिद्ध करना या ज्ञान काल में त्रिपुटि सिद्ध करना नहीं है